तृतीय उपनिषद शिक्षावली का विस्तृत सारांश। तृतीय उपनिषद की शिक्षावल्ली का प्रारंभ एक व्यापक शांति मंत्र से होता है, जिसमें समस्त देवताओं, मित्र, वरुण, अर्यमा, इंद्र, ब्रह्मपति और विष्णु से कल्याण की प्रार्थना की गई है। इस मंत्र में वायु को प्रत्यक्ष ब्रह्मा के रूप में स्वीकार किया गय यह मंगलाचरण शिक्षक और छात्र दोनों की सुरक्षा और कल्याण की कामना करता है इसके पश्चात स्वर विज्ञान या फोनेटिक्स की व्याख्या प्रस्तुत की गई है जो वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए अत्यंत आवश्यक है इसमें छह मुख्य तत्वों का वर्णन है वर्ण अर्थात अक्षरों का उच्चारण स्वर है साम जो मधुरता प्रदान करता है और संतान जो निरंतरता को बनाए रखता है, ये सभी तत्व मिलकर वैदिक उच्चारण की पूर्णता सुनिश्चित करते हैं। उपनिषद में पंच संहिता या पांच प्रकार के संयोजनों की अद्वितीय शिक्षा दी गई है। पहला संयोजन ब्रह्मांडीय स्तर पर है, जहाँ पृथ्वी को पूर्व रूप, आकाश को � यह ब्रह्मांडीय एकता की गहरी अनुभूति कराता है दूसरा संयोजन प्रकाश तत्वों के स्तर पर है जहां अग्नि पूर्वरूप, सूर्य उत्तर रूप जल संधि और विद्युत संधान का काम करती है तीसरा संयोजन शिक्षा के क्षेत्र में है जहां आचार्य पूर्व शिष्य उत्तर विद्या संधि और शिक्षा प्रक्रिया चौथा संयोजन पारिवारिक स्तर पर है जहां माता पूर्वरूप, पिता उत्तर रूप संतान संधि और प्रजन प्रक्रिया संधान है पांचवा संयोजन व्यक्तिगत शरीर के स्तर पर है जहां निचला जबड़ा पूर्वरूप, रूप ऊपरी जबड़ा उत्तर रूप वाणी संधि और জিহबा संस्थान का काम करती है इन संयोजनों को समझने वाला व्यक्ति वैदिक छंदों की महिमा का वर्णन करते हुए उन्हें श्रेष्ठ और विविधरूपी बताया गया है। ओंकार को इंद्र के रूप में प्रस्तुत करके उससे बौद्धिक शक्ति की प्रार्थना की गई है। शरीर की सक्षमता, वाणी की मधुरता, श्रवण की अधिक क्षमता और ज्ञान की सुरक्षा के लिए विशेष प्रार्थनाएं की गई हैं। समृद्धि के लिए व्यापक कामना की गई है, जिसमें गाय-भेंस, अनपानी, वस्त्र और निरंतर बढ़ती हुई संपत्ति शामिल है। ब्रह्मचारी छात्रों के आगमन की प्रार्थना की गई है, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक हों, सभी दिशाओं से आएं, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले हों और शांतिप्रिय हों। हो। व धनवानों में श्रेष्ठ बनने और भाग्य के साथ पूर्ण एकीकरण की कामना की गई है चार व्याहरतियों भूह भुव, भुवा स्वह और चौथी महा का गहरा रहस्य उजागर किया गया है इन्हें विभिन्न स्तरों पर समझाया गया है स्थानीय स्तर पर भूह इस लोक को भुवा आकाश को स्वह उस लोक को और महा सूर्य को दर्शाता है स्व सूर्य और महाचंद्रमा का प्रतिनिधित्व करते हैं वैदिक साहित्य के संदर्भ में भूह ऋग्वेद भूह सामवेद यजुर्वेद और महा ब्रह्मा को दर्शाता है प्राणिक स्तर पर भूह प्राण भूह अपान स्व व्यान और महा अन्न का प्रतिनिधित्व करते हैं यह सभी चार व्याहरितियां स्वयं चार-चार गुनी हैं जिससे कुल 16 संयोजन निर्मित होते हैं हृदय के भीतर स्थित आकाश में एक बुद्धिमान, अविनाशी और तेजस्वी पुरुष का निवास बताया गया है। यह स्थान इंद्र का जन्मस्थान माना गया है, जो तालू के मध्य में, ठीक उस स्थान पर है, जहां बालों की जड़ें विभाजित होकर कपाल के मध्य में मिलती हैं। चार व्याहरियों के साधन से व्यक्ति क्रमशः अग इससे स्वराज्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति मन, वाणी, नेत्र, कान और संपूर्ण ज्ञान का स्वामी बन जाता है। अंततः वह उस ब्रह्मा में रूपांतरित हो जाता है, जिसका शरीर आकाश है, जिसका स्वभाव सत्य है, जो गतिशील जीवन में क्रीडा करता है, जिसका मन आनंद से भरा है, जो शांति से परिपूर्ण है और जो अमर है। समस्त तत्वों को पंचक या पांच-पांच के समूहों में विभाजित करके दिखाया गया है। भौतिक स्तर पर पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, दिशाएं, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, जल, औषधियाँ, वनस्पतियां, आकाश और आत्मा हैं। आध्यात्मिक स्तर पर प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान, नेत्र, कान, म यह दर्शाता है कि संपूर्ण श्रृंखला पंचक में विभाजित है, और एक पंचक समूह दूसरे को बनाए रखता है। ओमकार की अत्यधिक महत्ता प्रतिपादित की गई है। ओम को ब्रह्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप माना गया है, और कहा गया है कि यह संपूर्ण श्रृंखला ओम अक्षर ही है। सभी वैदिक कार्य ओम के उच्चारण से प्रा� शास्त्र पाठ ओम सोम से अधवर्यु ओम के साथ उत्तर देता है। मुख्य पुजारी ब्रह्मा ओम के साथ सहमति व्यक्त करता है। अग्निहोत्र की अनुमति ओम से मिलती है। ब्रह्मा प्राप्ति का दृढ़ संकल्प लेकर ओम का जाप करने वाला निश्चित रूप से ब्रह्मा को प्राप्त करता है। स्वाध्याय की अपार महिमा का वर्णन करते हुए इसे समस्त इंद्रिय संयम मानसिक शांति अग्नि का संस्कार यज्ञ कर्म अतिथि सेवा मानवीय कर्तव्यों का पालन संतान के प्रति दायित्व प्रजनन और जाति प्रसार इन सभी के साथ स्वाध्याय और प्रवचन का संयोजन आवश्यक है विभिन्न आचार्यों के भिन्न मत प्रस्तुत किए गए हैं जहां सत्यवचा केवल सत्य पर जोर देते हैं तपोनित्य परंतु नाक मौदगल्य का मत है कि वेदाध्ययन और उपदेश ही सच्ची तपस्या है। त्रिशंकु ऋषि के आत्मसाक्षात्कार के पश्चात के दिव्य उद्गार प्रस्तुत किए गए हैं। वे घोषणा करते हैं कि वे विश्ववृक्ष के प्रेरक हैं, उनकी कीर्ति पर्वत शिखरों के समान ऊंची है, वे सूर्य के तत्व की भांति उच्च और पव अत्यधिक बुद्धिमान और पूर्णतः अमर हैं। शिक्षा की समाप्ति पर गुरु अपने शिष्यों को जीवन पर्यंत पालन करने योग्य महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। मूलभूत सिद्धांतों में सत्य भाषण, धर्माचरण, वेदाध्ययन की निरंतरता, वंश परंपरा की सुरक्षा और गुरु को उचित दक्षिणा देना शामिल है। सत्यक धर्म, व्यक्तिगत कल्याण, भौतिक समृद्धि और वेदाध्ययन प्रचार से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। देव-पित्र संबंधी कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए और माता, पिता, गुरु तथा अतिथि को देवता के समान मानकर सेवा करनी चाहिए। केवल निर्दोष और निंदनीय न होने वाले कर्म करने चाहिए तथा श्र श्रेष्ठ ब्राह्मणों के सामने विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उन्हें उचित सम्मान देना चाहिए दान देते समय पांच सिद्धांतों का पालन करना चाहिए श्रद्धा के साथ कभी भी श्रद्धा रहित न हो प्रचुरता से विनम्रता के साथ दयाभाव से और मैत्रीपूर्ण भावना के साथ जब कभी कर्म या आचरण में संदेह उत्पन्न हो, तो उन ब्राह्मणों का अनुसरण करना चाहिए जो गहन विचारशील हों, पर्याप्त अनुभव रखते हों, दूसरों से प्रभावित न होने वाले हों, क्रूरता रहित हों और धर्म के प्रति पूर्णतः समर्पित हों। यही आदेश, उपदेश और वेदों का गुप्त रहस्य है। इसी का पालन करना चाहिए और इसी मार्ग पर उपनिषद का समापन उसी शांति मंत्र से होता है, जिससे प्रारंभ हुआ था। परंतु यहां भूतकाल में उल्लेख है कि ब्रह्मा, रित और सत्य की घोषणा की गई है, और उस परमात्मा ने शिक्षक एवं छात्र दोनों की पूर्ण सुरक्षा की है। तीन बार शांति के उच्चारण के साथ आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक तीन यह संपूर्ण शिक्षावली वैदिक शिक्षा प्रणाली का एक अमूल्य दस्तावेज है, जो उच्चारण की तकनीकी बारीकियों से प्रारंभ होकर अंतह परम आध्यात्मिक साक्षात्कार तक की संपूर्ण यात्रा का मार्गदर्शन प्रस्तुत करती है। तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद कठिरिय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली वैदिक दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मानव अस्तित्व की गहराइयों और परम सत्य ब्रह्मा की प्रकृति को समझाता है यह उपनिषद मुख्यतः पंचकोश सिद्धांत सृष्टि के क्रमिक विकास और आत्मा परमात्मा के एकत्व की शिक्षा देती है उपनिषद की शुरुआत शांति पोषण और सामूहिक तेज की कामना करता है। इसमें कहा गया है कि दोनों मिलकर अध्ययन करें और कभी आपस में द्वेष न करें। यह मंत्र अध्ययन के लिए एक शुद्ध और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाने का संदेश देता है। सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में उपनिषद बताती है कि परम आत्मा से क्रमशः पांच महाभूतों क पहले आकाश फिर आकाश से वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल जल से पृथ्वी का जन्म हुआ पृथ्वी से औषधियां उत्पन्न हुई औषधियों से अन्न और अन्न से मनुष्य की सृष्टि हुई यह क्रमिक विकास दिखाता है कि कैसे सूक्ष्म से स्थूल की ओर सृष्टि का विकास हुआ है पंचकोश सिद्धांत इस उपनिषद की मनुष्य में पांच आवरण या कोश बताए गए हैं पहला अन्नमय कोश है जो हमारे भौतिक शरीर को दर्शाता है यह अन्न से बना है और अन्न से ही इसका पोषण होता है दूसरा प्राणमय कोश है जो जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है इसमें प्राण ज्ञान अपान जैसी जीवनी शक्तियां शामिल हैं तीसरा मनोमय कोश है जो हमारे मन और भावनाओं का क्षेत्र है चौथा विज्ञानमय कोश है जो बुद्धि निर्णय क्षमता और विवेक का प्रतिनिधित्व करता है पांचवा और सबसे अंतिम आनंदमय कोश है जो शुद्ध आनंद और चेतना का स्वरूप है अन्न के महत्व पर विशेष जोर दिया गया है उपनिषद कहती है कि अन्न सभी प्राणियों में सबसे बड़ा है और इसलिए इसे सर्वोच्च कहा जाता है। सभी जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न से जीवित रहते हैं और अंत में अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति अन्न को ब्रह्मा मानकर उपासना करता है, वह सभी प्रकार के अन्न को प्राप्त करता है। यह प्राण की महत्ता भी समझाई गई है। प्राण सभी प्राणियों का जीवनकाल है और देवता, मनुष्य तथा पशु सभी प्राण के अनुसार ही जीते हैं। प्राण को सर्वायुष कहा गया है क्योंकि यह सभी को जीवन प्रदान करता है। जो व्यक्ति प्राण को ब्रह्मा मानकर उपासना करता है, वह पूर्ण आयु प्राप्त करता है। मन के स्तर पर वेदों का म मनोमय कोश में यजुर्वेद सिर है ऋग्वेद दाहिना पंख है सामवेद बायां पंख है आदेश आत्मा है और अथर्वान्दिरस पूंछ तथा आधार है यह दिखाता है कि वेदों का ज्ञान मन को पूर्णता प्रदान करता है विज्ञानमय कोश में श्रद्धा ऋत सत्य योग और महा तत्व शामिल हैं बुद्धि यज्ञ का संचालन करती है सभी देवता बुद्धि को जेष्ठ ब्रह्मा के रूप में पूजते हैं। जो व्यक्ति बुद्धि को ब्रह्मा के रूप में जानता है और उससे विचलित नहीं होता, वह सभी पापों को छोड़कर सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। आनंदमय कोश सबसे सुख्म और परम कोष है। इसमें प्रिय मोड़, प्रमोड़, आनंद और ब्रह्मा के तत्व हैं। उपनिषद बताती है कि यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मा को अनस्तित्व मानता है तो वह अनस्तित्व हो जाता है और यदि अस्तित्व मानता है तो संसार उसे अस्तित्ववान मानता है सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में दो दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं एक के अनुसार आरंभ में असत अव्यक्त था जिससे सत व्यक्त इसलिए इसे सुकृत कहा जाता है। यह परमात्मा रस वरुप है, और इस रस को प्राप्त करके जीव आनंदित हो जाता है। यदि हृदय गुहा में यह आनंद न हो, तो कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। भय और अभय की स्थिति का विवरण भी दिया गया है। जब व्यक्ति अदृश्य, निराकार, अव्याख्ये और निराधार ब्रह्मा में तब वह भयमुक्त हो जाता है। परंतु जब वह ब्रह्मा में थोड़ा सा भी भेद करता है, तब उसे भय होता है। समस्त प्राकृतिक शक्तियां जैसे वायु, सूर्य, अग्नि, इंद्र और मृत्यु सभी उस परम सत्ता के भय से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। आनंद के विभिन्न स्तरों का वर्णन अत्यंत रोचक है। मानवीय � एक आदर्श युवा पुरुष का आनंद, जो स्वस्थ, विद्वान, बलवान हो और जिसके पास संपूर्ण पृथ्वी का धन हो, वह एक मानवीय आनंद है। इससे सौ गुना आनंद मनुष्य गंधर्वों का है, उससे सौ गुना दिव्य गंधर्वों का, और इसी प्रकार क्रमशः पितरों, आजानज देवों, कर्म देवों, देवों, इंद्रक, बृहस्पति, प्रत्येक स्तर पर यह बताया गया है कि वेदों का द्याता और कामनाओं से मुक्त व्यक्ति इस आनंद का अधिकारी है। उपनिषद में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन भी है। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा की एकता को जानता है, वह मृत्यु के बाद क्रमशः सभी कोषों को पार करके अंत में आनंदमय आत्मा को यह यात्रा अन्नमय से शुरू होकर प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और अंत में आनंदमय कोष तक होती है। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि जो व्यक्ति ब्रह्मा के आनंद को जानता है, वह किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होता। उसे मैंने अच्छा काम क्यों नहीं किया, या मैंने पाप क्यों किया, जैसे विचा� जो इस तत्व को समझता है, वह द्वैत से ऊपर उठकर अद्वैत भाव में स्थित हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मानंदवली मानव जीवन के सभी आयामों भौतिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक को समझाते हुए अंतह उस परम सत्य की ओर ले जाती है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है और जिसकी प्राप्ति ही मानव जीवन क ब्रह्मा की अनुभूति की यात्रा यह अध्याय महर्षि भेगू और उनके पिता वरुण के बीच हुए पावन संवाद को प्रस्तुत करता है जो ब्रह्मा की खोज और अनुभूति की एक संपूर्ण यात्रा का वर्णन करता है भृगु जो वरुण के प्रसिद्ध पुत्र थे ब्रह्मा की जिज्ञासा लेकर अपने पिता के पास गए और कहा है, पूज्य गुरुदेव, मुझे ब्रह्मा की शिक्षा दीजिए। वरुण ने उन्हें बताया कि अन्न प्राण, नेत्र, कान, मन और वाणी ये सभी ब्रह्मा के विभिन्न रूप हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रह्मा वह परम तत्व है जिससे सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, जि� वरुण ने भेगु को तपस्या के माध्यम से ब्रह्मा को जानने की सलाह दी। भेगु ने तपस्या की और क्रमशः पांच विभिन्न स्तरों पर ब्रह्मा की अनुभूति की। सबसे पहले उन्होंने अन्नमय कोष की अनुभूति की और समझा कि अन्न ही ब्रह्मा है, क्योंकि सभी जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न से जीवित रहते हैं और इसलिए वे पुनः अपने पिता के पास गए। द्वितीय तपस्या में भरगु ने प्राणमय कोश को समझा। उन्होंने जाना कि प्राण ही ब्रह्मा है, क्योंकि प्राण से ही सभी जीवों का जन्म होता है, प्राण से वे जीवित रहते हैं और अंत में प्राण में ही लीन हो जाते हैं। तीसरी तपस्या में उन्होंने मनोमय कोष की अनुभूति की और समझा की मन ही चौथी तपस्या में विज्ञानमय कोश का साक्षात्कार हुआ जहां उन्होंने विज्ञान या बुद्धि को ब्रह्मा के रूप में पहचाना अंतह पांचवी तपस्या में भेगु ने आनंदमय कोश की परम अनुभूति की और जाना कि आनंद ही ब्रह्मा का वास्तविक स्वरूप है आनंद से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं आनंद में ही यह भार्गवी वारुणी विद्या कहलाती है, जो परम आकाश में प्रतिष्ठित है। जो व्यक्ति इस गहन सत्य को समझता है, वह ब्रह्मा में स्थित हो जाता है और अन्न का स्वामी तथा भोक्ता बनता है, संतति, पशुधन और ब्रह्म तेज से महान होता है। उपनिषद आगे अन्न के महत्व पर तीन मूलभूत व्रत बताता है। पहला व क्योंकि प्राण ही अन्न है और शरीर अन्न का भोकता है। प्राण और शरीर एक दूसरे में स्थित हैं। इस प्रकार अन्न अन्न में ही स्थित है। दूसरा व्रत है कि अन्न को कभी अस्वीकार न करें, क्योंकि जल ही अन्न है और अग्नि उसका भोकता है, और वे दोनों एक दूसरे में स्थित हैं। तीसरा व्रत है कि प्रचु और आकाश उसका भोगता है। उपनिषद आतिथ्य के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। यह कहता है कि जो भी व्यक्ति आश्रय या निवास चाहता हो, उसे कभी मना नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार अन्न तैयार किया जाता है, उसी प्रकार आतिथ्य को भी दिया जाता है, उत्तम अन्न उत्तम रीति से, मध्यम अन्न मध्यम रीति स अध्याय में ब्रह्मा के विभिन्न रूपों में ध्यान की विधि भी बताई गई है मानवीय स्तर पर ब्रह्मा वाणी में कल्याण के रूप में प्राण पान में योग के रूप में हाथों में कर्म के रूप में पैरों में गति के रूप में निवास करता है दैविक स्तर पर वह वर्षा में तृप्ति बिजली में बल पशुओं में यश तथा आकाश में सर्वव्यापकता के रूप में प्रकट होता है। अंत में उपनिषद बताता है कि जो व्यक्ति इस परम ज्ञान को प्राप्त करता है, वह मृत्यु के बाद पांचों कोशों अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय आत्मा को क्रमशः प्राप्त करता है। वह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकता है, � यह गीत स्वयं को अन्न और अन्न के भोक्ता दोनों के रूप में, श्लोक के रचिता के रूप में और संपूर्ण विश्व को जीतने वाले सूर्य के समान प्रकाशमान के रूप में घोषित करता है।